देवताओं के द्वारा निमंत्रण देवताओं के द्वारा निमंत्रित किए जाने पर आसक्ति और गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से ऐसा करने से पुनः अनिष्ट का, का प्रसंग होता है यही था ना पुनः अनिष्ट का होता है ये होता था और जब देवता लो लोग लोकोभन जब देवतालोभन दे तो वाया था आसक्ति से होने वाले दूसरों का विचार करना चाहिए है। वाया था एवं माना संग तो यहाँ से बात है ना संगम कृत्व यही से है ना आसक्ति को ना करके स्वयं ना नाकुरिया गर्व को भी नहीं करना चाहिए आसक्ति को ना करके गर्व भी नहीं करना चाहिए आसक्ति नहीं है इसलिए देवताओं के द्वारा दिए गए पदार्थों को स्वीकार नहीं किया क्यों स्वीकार नहीं किया आसक्ति नहीं है इसके बाद गर्व हो सकता है गर्व किस पदार्थ हो सकता है कि देखो हमारी साधना कितनी ऊंची है हम कितने बड़े हैं देवता भी मेरे पास आते हैं देवता भी हमको ये कहते हैं देने के दे लिए या तो हम बड़े त्यागी हैं हमने लिया नहीं ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए आसक्ति को ना करके समय करते को नहीं करना चाहिए इस प्रकार इस प्रकार में देवताओं देवताओं के, के द्वारा भी प्रार्थना करने योग्य हूँ देवता जी से प्रार्थना करे वो क्या हो जाएगा देवताओं का आसक्ति देवता प्रार्थना करते ना ये ले लो ये ले लो इस तरह से आसक्ति को न करके गर्व भी नहीं करना चाहिए कि इस प्रकार में देवताओं का भी प्रार्थनी हूँ या देवता भी मेरे पास आते हैं हमारा सम्मान करते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए गर्व तो बताते हैं करते हैं, गर्व करना गर्व करने से गर्व गर्व है ना गर्व नहीं करना चाहिए क्यों गर्व करने से क्या हानि होगी तो अयम सुस्तम क्या अयम सुस्तम मन अपने को सुस्थित मानने के कारण अपने को सुस्थित मानने के कारण मतलब सम्यक साधन निष्ठ मानने के कारण या सम्यक स्थिर मानने के कारण गर्व करने से अपने को स्थिर मानने के कारण, अपने को सुस्थित मानने के कारण मृत्युना के सुगृहित मू कि मृत्यु ने मानो अपने पेशों को पकड़ लिया है इस प्रकार अपना विचार नहीं करेगा या इस प्रकार अपने को नहीं समझेगा तो मृत्यु ने केस पकड़ लिया है मतलब कभी भी मृत्यु ले जा सकती है ऐसा विचार जिस जिसमें रहता है वो व्यक्ति क्या है कि हमेशा साधन करता रहता है पता नहीं अगले क्षण क्या हो जाएगा अगले क्षण का ही क्या भरोसा अगले क्षण में हम रहे या न रहे कब मृत्यु ले जाएगी तो ऐसा जिसको विचार है वो हमेशा साधन करता रहता है एक भी क्षण का दुरुपयोग ही करता है और यदि गर्व आ जाएगा तो गर्व के कारण क्या है अपने को सुस्थित मानेगा अपने को शरीर ठीक बिल्कुल व्यवस्थित मानेगा तो वो व्यक्ति जो अपने को ठीक मान रहा है परिपूर्ण मान रहा है वो ऐसा मान सकता है कि मृत्यु ने हमारे केस पकड़ लिए मान लेगा जो अपने को परिपूर्ण मान रहा है वो ये नहीं समझ सकता है की मृत्यु ने मेरे केस पकड़ लिए परिपूर्ण मानने का मतलब है साधन समाप्त है न साधन समाप्त है वो शिक्षण साधन समाप्त है देखिये जो परिपूर्ण तत्व में स्थित है ना वो भी ऐसा मानने का मतलब है साधन में गर्भ करने से अपने को सुस्थित मानने के कारण मृत्यु ने केसों को पकड़ जैसा लिया है इस प्रकार अयम था ना पहले इस प्रकार यह अपने को नहीं समझेगा अयम है ना आयम मतलब यह यह अपने को नहीं समझेगा ठीक है जब नहीं समझेगा तो साधन में सिंहता आ जाएगी साधन से जनता जाएगी तथा क्या तथा और उस प्रकार से क्या तथा और उस प्रकार से क्षेत्रांतर प्रेक्षी दोषो की ताक में रहने वाली ताक समझते हैं दोषो की ताक में छिप्र होता है दोष अन्य छो, अन्य छे की दोषो पर दृष्टि रखने वाली दोषो पर दृष्टि <laughs> रखने वाला दोषों पर दृष्टि रखने वाला क्या है तो देखेंगे अभी आप तो प्रमाद है ना यदि थोड़ा भी दोष आ गया तो प्रमाद अंदर घुस जाएगा और प्रमाद अंदर घुस करके वो क्लेशों क्लेशों को और देगा इन को कौन उभार देगा प्रमाण और प्रमाद, प्रमाद।, प्रमाद है क्या है कि वो हमेशा दोषों पर दृष्टि रखता है कि कब साधन में फिक्रता आई की उस प्रमाण को स्थान मिला छिद्रांतर प्रे दो पर दृष्टि रखने वाले तथा सदा नित्य में ना कि सदा यत्न के द्वारा यत्न के द्वारा परिहरणी परिहणी है ना इसका के द्वारा परिहार करने योग्य यत्न के द्वारा परिहार करने योग्य कौन है प्रमाण है कौन है प्रमाण है और लब्ध विवरा करते हैं कि अपना वो दोष पा करके या अवकाश पा करके है ना दोष पा करके या अवकाश पा करके कौन अवकाश पाएगा प्रमाण प्रमाण अवकाश पाकर उत्तम एक को को बढ़ा देगा। को बढ़ा देगा देगा दोबारा लगाएंगे था और उस प्रकार से। था उस प्रकार प्रकार से से किस प्रकार से मतलब गर्व करने से हम्म तो गर्व करने से क्या होगा तो बताते हैं और गर्व करने से क्षिद्रंतर कर प्रेक्षी कहते हैं की दोषो पर दृष्टि रखने वाला प्रमाण दोषो पर दृष्टि रखने वाला तथा सदा यत्न के द्वारा परिहार करने योग्य कौन परिहार करने योग्य दोस्तों को देखने वाला तथा सदा यत्न के द्वारा परिहार करने योग्य प्रमाद अवकाश पाकर क्लेशों को उभार देगा या क्लेसों को बढ़ा देगा लग जाएगा क्लेशों को बढ़ा देगा यदि गर्भ आया गया शाम से तथा गर्व तथा कर्तव्य वैसा करने से पुनः अनिष्ट प्रसंग पुनः अनिष्ट का प्रसंग होगा पुनः जन्म मृत्यु संसार का होगा योग एक, पर एक, मिनट है। एक में नहीं हुआ प्रेक्षी है ना तो अस्त क्लेशान क्लेसों को उत्तर दोबारा देखना क्या था, था और इस प्रकार और उस प्रकार से दोषो को देखने वाला तथा तथा यत्न के द्वारा परिहार करने योग्य प्रमाद अवकाश पा करके या स्थान पा करके अश्य इस योगी के क्लेशों को उभातेगा लगे तथाकर्थ वैसा करने से पुनः अनिष्ट प्रसंग पुनः अनिष्ट का प्रसंग होगा पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार का प्रसंग होगा हो एवं इस प्रकार अस् संग प्रकार संग स्मयाद अपूर्वता अस् इस प्रकार आसक्ति और गर्व न करने वाले इस योगी का आसक्ति और गर्व न करने वाले इस योगी का भाविता अर्थाक अर्थ है वो प्राप्त की हुई स्थिति दृढ़ हो जाएगी प्राप्त की हुई स्थिति हो जाएगी, है ना? नियो अभिमुखी भविष्य और प्राप्त करने योग्य स्थिति सम्मुख हो जाएगी प्राप्त करने योग्य स्थिति कैसी हो जाएगी हाँ भावनीय से अर्थ अभिमुखी भविष्य और प्राप्त करने योग्य स्थिति सम्मुख हो जाएगी देवताओं के निमंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती है यहीं के जो है ना लोग उनको सब कर हैं। कुछ होता नहीं है लोग उसी में संतुष्ट हो जाते हैं सोचते हमारी बड़ी सदस्य तो हो गई देवताओं को आने की जरूरत देवताओं के आने कुछ भी कहा गया देख लत्मय विवेक जम ज्ञानम क्षण और उनके क्रम में संयम करने से की वेक क्या होता है क्षण क्षण मतलब क्या है काल की सबसे छोटी इकाई क्षण है है ना? काल की सबसे छोटी इकाई क्या है क्षण है एक क्षण दो क्षण ऐसा तो क्षण तथा तो उसके क्रम क्रम क्या है एक क्षण के बाद दूसरा क्षण उसके बाद तीसरा क्षण फिर चतुर क्षण ये क्षणों की निरंतरता चलती रहती है ना या व्योधान रहित क्षण चलते रहते हैं क्षणों तो की निरंतरता है या एक क्षण के बाद दूसरा क्षण तो ये क्या है क्षणों का क्रम है क्षणों का क्रम है क्षण तथा उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान प्राप्त होता है और जी देखेंगे यथा अवकर्ष पर्यंतम द्रव्यम परमाणु हो जैसे जैसे सूक्ष्मता की सीमा तक जैसे कि सूक्ष्मता की सीमा होने पर द्रव्यम परमाणु द्रव्य ऐसा समझना कि जो द्रव्य है ना तो इसमें आप जो दृश्य द्रव्य है मतलब आंख से दिखाई देने वाले जो द्रव्य हैं उनमें सबसे छोटा किसको कह सकते हैं आप जो परमाणु सबसे कोई छोटा कर्ण है ना जो आंख से दिखाई देने वाले हैं उनमें सबसे छोटा कौन है परमाणु जैसे आपकर्ष पर्यतम है ना जैसे कि सूक्ष्मता की सीमा तक पहुंचने वाला क्या कहेंगे जैसे सूक्ष्मता यथावक है जैसे अपकर्ष करते सूक्ष्मता की सीमा तक पहुँचा हुआ द्रव्य परमाणु कहा जाता है जैसे सूक्ष्मता की सीमा तक पहुँचा हुआ द्रव्य क्या कहा जाता है परमाणु कहा जाता है सबसे छोटा वही है एवं इसी प्रकार परम अपकर्ष पर्यंता हुआ अपकर्ष था और यहाँ परमा उसी प्रकार अत्यंत उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्मता की सीमा तक पहुंचा हुआ काल क्षण है अत्यंत सूक्ष्मता की सीमा तक पहुंचा हुआ काल कौन है क्षण है मतलब काल की सबसे छोटी इकाई क्या है क्षण है ध्यान देंगे काल के विषय में योग दर्शन की दृष्टि दूसरी है अन्य दार्शनिकों की दूसरी है अति सादी व्यवहार हेतु कहना अति सादी व्यवहार का हेतु क्या है कल है व्यवहार करते है ना घटा अतीत मतलब घट था है ना घट पहले था घटा भविष्य घट होगा घटा अस्थि इस प्रकार किसका व्यवहार करते हैं अची खादी का किसका व्यवहार करते हैं अतीत से यहाँ पर काल लेना है कि अतीत काल में विद्यमान पदार्थ लेना है हम्म संग्रह होती है अतीत आदि व्यवहार हेतु काल जो अतीत आदि अतीत पर है ना तो यहाँ से अतीत काल लेना है अतीत काल में विद्यमान पदार्थ लेना है जो कुछ ब, कुछ बोलो तो अगले बात पदार्थ लेना है यदि अतीत से अतीत काल लेंगे तो काल के व्यवहार का होगा क्या अतीत आदि व्यवहार अतीत आदि का जो व्यवहार किया जाता है घाटा आदि अतीत कौन था घटना घटा भविष्य थी कौन घटाअस्थी है ना वर्तमान काल में विद्यमान कौन ऐसा तो इस प्रकार अतीत आदि व्यवहार का हेतु है, है ना नतीत आदि का अतीत आदि व्यवहार का हेतु को क्या कहते हैं काल कहते हैं तो ये व्यवहार का हेतु कौन है काल तो काल के बिना अतीत आदि व्यवहार हो सकता है तो अतीत आदि व्यवहार जिसके द्वारा होता है अतीत आदि व्यवहार का जो कारण है उसे क्या कहा जाता है काल कहा जाता है इस प्रकार काल की सिद्धि होती है तो काल एक पदार्थ है सख्त पदार्थो में आता है नौ द्रव्यो में आता है नौ द्रव्य है नौ द्रव्यो में आता है क्या आकाश आता है आकाश एक पदार्थ है पदार्थ तो सभी है ना द्रव्य भी पदार्थ के अंतर्गत है तो आकाश एक वस्तु है और ऐसा आगे पढ़ेंगे तो आएगा काल अखंड काल और अखंड काल ऐसा बताया जाएगा अखंड काल नित्य है अखंड काल कैसा है नित्य है हमेशा बना रहता है <स्याद> और जो वर्तमान भूत भविष्य पे कहा जाता है ये क्या है ये अखंड काल ये कैसा है ये अखंड काल है अखंड काल के है सापेक्ष है और अखंड काल कैसा है नित्य है ऐसा जो है मान्यता है नयायिकों की और वेदांति भी काल के विषय में वेदांतियों की भी ऐसे ही विचार मिलते मिलते हैं अब योग जो है ना अखंड काल नित्य है योग शास्त्र और शांत शास्त्र ऐसा वो क्षण से अतिरिक्त और किसी काल को मान्यता नहीं देता है क्षण से अतिरिक्त किसी काल की मान्यता नहीं देता है ऐसा उनके अखंड काल नृत्य है वादा अखंड काल होता ही नहीं है काल क्या क्षण का समूह है कल क्या है क्षण का तो जैसे ध्यान देना घटपट का समूह होता है ऐसा क्षण का समूह नहीं हो सकता है जो क्षण मतलब एक क्षण और द्वितीय क्षण तृतीय क्षण चतुर्थ क्षण शण, इस प्रकार क्षणों का क्रम रहेगा कि एक साथ सभी क्षण रहेंगे क्रम रहेगा ना तो द्वितीय क्षण के काल में प्रथम क्षण रहेगा और तृतीय क्षण के काल में द्वितीय क्षण रहेगा तो क्षणों का समूह हो सकता है क्या क्षण का समूह तो ऐसा तो कुछ भी है न तो फिर ये जो कहते हैं ना कि ये ओहोरात्र है घंटा है वर्ष है संवत्सर है ये बोले क्या बुद्धिगत है, है वास्तविक नहीं है वास्तविक काल तो क्षण है वास्तविक काल क्या है क्षण क्षण और क्षण समूह रूप जो काल है वो वास्तविक नहीं है वो बुद्धिगत है है ना? तो तो ऐसा जो हो नहीं सकता है तो इनकी मान्यता योग दर्शन की सांग है काल ही चलिए तो अब ये पंक्ति क्या थी जैसे कि सूक्ष्मता की सीमा में पहुंचा हुआ द्रव्य परमाणु कहा जाता है लग जाएगा जैसे सूक्ष्मता की सीमा में पहुंचा हुआ द्रव्य परमाणु कहा जाता है एवं इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्मता की अत्यंत सूक्ष्मता की सीमा में पहुँचा हुआ काल क्षण कहा जाता है क्षण की परिभाषा हो गई क्षण की परिभाषा इन्होंने बता दी दूसरी परिभाषा क्षण की बताते हैं यावता व समय चलिता परमाणु पूर्व देशम जयात उत्तर देशम उपत्तर वह यावता समय अथवा जितने समय में अथवा जितने समय में चला होगा परमाणु ऐसा है न परमाणु क्या है की क्रियाशील ये छोटे छोटे कण है ना जल वाली, और योग शास्त्र के अनुसार आकाश के भी कर्ण आकाश क्या है आकाश की भी है और उत्पन्न वस्तु का भी होती है क्या हाँ न्याय शास्त्र के अनुसार न्याय वैश्विक के अनुसार आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ये इसलिए भी कैसा मानते हैं निर्भयोग मानते हैं जो आकाश को उत्पन्न लिया जाएगा तो वो निर्भय नहीं हो सकता वेदांत में जाता है तो जिसका विभाग किया जाएगा वो वस्तु निर्भयोग हो गया अच्छा जिसका विभाग किया जाएगा वो एक होगी क्या हाँ जो तो वेदांति कहे जैसे आकाश एक है तो व्याघात दोष है बहुत बड़ा दोष है कहते हैं निर्वयोग है तो भी तो वो जो है मानते हैं फिर उसको उत्पत्ति मानते हैं एक नहीं हो सकता निर्वयोगी नहीं हो सकता है तो अब ये हम क्या बताना चाहते हैं कि न्याय वैसे शास्त्र में आकाश की उत्पत्ति नहीं मानी गई है इसलिए उसको वो क्या कहते हैं मतलब निर्भयोग कहते हैं मतलब उसके कोई नहीं है उसके परमाणु नहीं है और जो आकाश की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं वे उसको निर्वयोग कर हैं तो आकाश का परमाणु कहने है कण उसका भी ये मानते हैं तो अब कहते हैं जो परमाणु है तो परमाणु क्या है की क्रियाशील है क्रियाशील है, है एक स्थान से दूसरे स्थान में चक्कर लगाते रहते हैं परमाणु तो अत्यंत सूक्ष्म कण है तो जितने समय में परमाणु पूर्व स्थान से चलता है और उत्तर स्थान में पहुँचता है जितने समय में परमाणु पूर्व स्थान को छोड़ता है और उत्तर स्थान में पहुँचता है उतने समय को कहते हैं क्षण उसने समय को क्या कहते हैं यह परिभाषा क्षण की आ रही है वह समय अथवा जितने समय में चला हुआ परमाणु अथवा जितने समय में चला हुआ परमाणु पूर्व देश को छोड़ता है और उत्तर देश को प्राप्त करता है सा काला छा वह काल अथवा वह समय क्षण गया है वह समय क्षण गया जाता है लग जाएगा आपको सत्य प्रवाह अविछेद शुक्रमा कभी कभी वे जो है ना कुछ ग्रंथ पढ़ते उसमें ऐसा आपको समझाते हैं कि स्थान देकर के जैसे आकाश एक है वैसे ही आत्मा एक है ये सब के आधार दोष ये बिल्कुल के आधार दोष है सब बहुत पागल पान ऐसा कहना कहने नहीं चाहे जो पंचीकरण मानते हैं क्यों मतलब नैयाय को समझाने के लिए तो तो कह है तो तो रहे हैं तो समझाने के लिए आप कह रहे हैं तो आप उसको जो है सत्य मानकर कह रहे हैं झूठ मान कर दे रहे हैं सबसे मान कर वो समझा नहीं सकते समझ जिनकी प्रतिश्रय लेना नहीं ज्यादा तो चाहिए वो उस प्रति आश्रय लेते हैं झूठ के बिना जिनकी गति वो उसके बिना हो जाता है ये अंतर है तो ये काल उसको वह उस काल छा जाता है या उस काल को क्षण कहा जाता है और तत्प्रवाह अविच्छेद न होने को क्रम कहते हैं किसका प्रवाह क्षण का प्रवाह प्रवाह किंतु क्षण के प्रवाह का विच्छेद न होना समझते का प्रवाह क्षण के प्रवाह समाप्त न होना क्षण का प्रवाह समझते है।, प्रवा है एक क्षण दूसरा क्षण तीसरा क्षण चौथा क्षण इस प्रकार क्या है क्षणों का प्रवाह का है प्रवाह एक इस प्रकार तो क्षणों के प्रवाह न टूटने को क्रम कहा जाता है तू करते किंतु किंतु क्षणों के प्रवाह को किंतु क्षणों के प्रवाह किंतु क्षणों के प्रवाह क्षणों के प्रवाह का न टूटना क्रम कहलाता है क्षणों के प्रवाह का न टूटना क्रम कहलाता है या क्षणों के प्रवाह का भंग न होना क्रम कहलाता है बताइए में, हाँ okay. मतलब क्या है कि क्षण प्रवाह की निरंतरता क्षण प्रवाह की क्षणों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है ना, और क्षणों के प्रवाह की निरंतरता को क्रम कहा जाता है क्षणों के प्रवाह की निरंतरता को क्या कहा जाता है या क्षण के प्रवाह के न टूटने को क्रम कहा जाता है क्षण के तबाव को ना टूटने को क्रम कहा जाता है लग गया क्षण तथ क्रमय नास्ती वस्तु समाह क्रमय का क्षण क्रमयर क्षण और क्षण के क्रम में क्षण और क्षण क्षण और क्षण के क्रम का वस्तु रूप से संग्रह नहीं होता है वस्तु समाहरा वस्तु रूप से संग्रह या वस्तु रूप से समूह या वास्तविक समूह व्यक्त कर सकते हैं क्षण तथा क्षण के क्रम का वस्तु रूप से संग्रह नहीं होता है वस्तु रूप से समूह जैसे दो घटो को आप इकट्ठा कर देंगे दो पटो को आप इकट्ठा कर देंगे ऐसे दो क्षणों को इकट्ठा कर सकते हैं hmm. एक क्षण के बाद दूसरी क्षण दो क्षण एक साथ होंगे hmm. तो वही कहते हैं अच्छे मतलब क्षण क्षणों का वस्तु रूप समूह नहीं होता है क्या होगा क्षणों का क्षणों का वस्तु रूप समूह नहीं होता है मतलब क्षणों का वास्तविक समूह नहीं होता है क्षणों का क्षणों का वस्तु समारा की बात है ना क्षणों का वस्तु रूप समूह नहीं होता है क्षणों का वास्तविक समूह नहीं होता है और उसी प्रकार उसके क्रम का अब क्रम भी ध्यान देना पर एक क्षण के बाद दूसरा क्षण तो इन दोनों क्षणों का क्या हुआ एक क्रम एक क्रम हो गया ना और फिर द्वितीय क्षण के बाद तृतीय क्षण इनका एक क्या हो गया क्रम तृतीय क्षण के बाद चतुर्थ उनका क्या हो गया क्रम तो ज्ञान लेना आरंभ के दो क्षणों का जो क्रम है तो वो उत्तर वाले दो क्षणों का वही क्या? आएगा ना। तो जब जो ही, जब पहले वाले क्षण ही नहीं है तो उनके बीच में विद्यमान क्रम आगे रहेगा क्या मतलब यह है की दो क्षणों का वास्तविक समूह नहीं हो सकता है और दो क्रमों का वास्तविक समूह नहीं हो सकता है ये मतलब हुआ दो क्षणों का वास्तविक समूह नहीं हो सकता है और दो क्रमों का वास्तविक समूह क्षण और उनके क्रमों का वास्तविक समूह नहीं होता है इसी कथ इसलिए बुद्धि समाहरा कर बुद्धिगत समूह क्या हुआ समू। इसलिए बुद्धिगत समूह मुहूर्त और अहोर अपराधी यह बुद्धिगत समूह है एक ऐसे समूह है मतलब बुद्धिगत क्षण समूह है इसलिए बुद्धिगत क्षण समूह मुहूर्त और अहोर अपराधी है मुहूर्त क्या है ये एक क्षणों का समूह है तो ये क्षणों का समूह वास्तविक है या बुद्धिगत है बुद्धिगत है बात में अहोरात्र कैसे रात दिन तो अहोरात्र भी क्षणों का समूह है वास्तविक है की बुद्धिगत है इसी इसलिए मुहूर्त तथा अहोरात्र रूप क्षण समूह मुहूर्त तथा अहोरात्र रूप काल बुद्धिगत क्षण समूह है इसलिए मूर्त तथा ओहोरात्र रूप काल क्या है बुद्धिगत क्षण समूह है बात में बुद्धि समारागर है बुद्धिगत क्षण समूह है अब देखना बाहर होता है पर बुद्धिगत तो हो सकता है शब्द जैसे यार का बोध होता है तो बुद्धिगत हो सकता है व्याकरण में है रातु। की है। भी की की है। क्या है अर्थवान की परि है समास सम ऐसा अर्थवान ये अर्थवान तो वो होगी प्रगंथ भी अर्थवान होगा तो एकांत भी अर्थवान अर्थ होगा समाज के अर्थवान होगा इसकी क्या होगी होगी तो आपको बताइए ऐसे की देखना जैसे घटा है ना तो अर्थ तो सामने ना तो सस विषाणा ऐसा अर्थ है तो अर्धवान सस विषाण शब्द है तो प्रास्तविक संज्ञा कैसे होगी नहीं? नहीं। तो क्या है इसका अर्थवान नहीं है तो उसकी तरह सही कैसे होगी तो भी क्या उत्तर है कि वो जो है ना नोट नहीं कहाँ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं तो कहाँ आ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इनको आसन ले दे कि कहाँ मतलब किसी देश में है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं तो वो जो नारायण दे दो तो चलो कोई बात तो वो मतलब ये जो प्रसंग प्रसंग प्रसंगानुसार बता रहा हूँ ना प्रसंग प्रसंगानुसार बता रहा हूँ सब विखाणा खास उत्तम जो प्रयोग बनते हैं ना तो इनकी प्रास्पतिक संज्ञा नहीं होगी तो इनसे सर विभक्ति नहीं आएगी विभक्ति नहीं आएगी तो सस विषाणा और खास तो उम्म ये प्रयोग कैसे करेंगे क्योंकि अर्जवान की प्राप्त संज्ञा होती है यह सब असमान नहीं है जो होगा तो कैसे है की यह बाह्य अर्थ नहीं है कि बुद्धिस्ट अर्थ है कैसे है ये बाय अर्थ नहीं है बल्कि कैसे अर्थ है में अर्थिस्ट अर्थ कल्पित होता है बाय अर्थ नहीं है बल्कि कैसे अर्थ है तो बुद्धिस्ट अर्थ को स्वीकार करके इन शब्दों को क्या कहेंगे अर्थवान कहेंगे और तब अर्थवान मान की क्रिया होती है ये कैसे अर्थ है ये बुद्धिस्त तो इस प्रकार ये शब्द अर्थवान हो जाएंगे तब इनकी तरफ क्रिया हो सकती है इनकी होती है तो थोड़ा ये है ना कर आगे देखेंगे तो इस प्रकार आप समझेंगे तो यहाँ बताया क्षण और क्षण के क्रमों का वास्तविक समूह नहीं होता है बताइए है समझ में वास्तविक समूह नहीं होता है तो कैसा समूह हो सकता है इनका बुद्धिस्ट बुद्धि का समूह हो सकता है ना बुद्धिस्ट समूह वही बात इसमें आ रही है क्षण सतक्रम योग नाश्य वस्तु सम्हारा क्षण और उनके क्रमों का वास्तविक समूह नहीं होता है लग जाएगी क्या नहीं होता है इसलिए मुहूर्त तथा और रात आदि रूप काल ये बुद्धिगत समूह है बुद्धिगत क्षण समूह है बुद्धिगत कौन बुद्धिगत क्षण समूह है मुहूर्त तथा और रात आदि रूप कालु अयम कालो वस्तु सुन्यो अयम काला है ना अयम काला से ले लेना की ये ये, ये जो कालपुर में क्या बताया है मूर्त तथा अहोरात्रादी रूप काल, है ना क्षण समूह मूर्त तथा अहोरात्रादी रूप का है, है। वह या काल वस्तु शून्य वस्तु शून्य का अर्थ है क्या कैसे करूँ इसको मैं वह या मूर्ख तथा अहोरात्रादी रूप काल वास्तविक सत्ता से रहित क्या कहेंगे वास्तविक सत्ता से रहित बुद्धि निर्माणा का अर्थ है की बुद्धि में निर्मित होने वाला या बुद्धि में विद्यमान रहने वाला बुद्धि में विद्यमान रहने वाला इसकी वास्तविक सत्ता है वास्तविक सत्ता केवल क्षण की बताई गई क्षण जैसे च्छन, वर्तमान क्षण है अब इसका अगला क्षण जब आएगा तब तो ये क्षण रहेगा और फिर और अगला क्षण आएगा तो पीछे वाले क्षण रहेंगे नहीं रहेंगे इसलिए क्या है क्षण का वास्तविक समूह हो सकता है तो बताया गया कि क्षण समूह रूपकाल वास्तविक नहीं है यही बता रहे हैं ये कान वस्थ वस्थ करते वास्तविक सत्ता से रही बुद्धि निर्माणाकर्थ है कि बुद्धि में निर्मित होने वाला तथा शब्द ज्ञान अनुपाति शब्द ज्ञान अनुपाति कर्थ लिख लेना शब्द ज्ञान महात्मे ज्ञा माना शब्द ज्ञान महात्मे न्याय माना है शब्द ज्ञान महात्म्य है ज्ञान ज्ञायमाना, मतलब शब्द ज्ञान की, की महिमा से ज्ञात होने वाला शब्द ज्ञान की, की महिमा से तो आपको ज्ञात होने वाला कौन है ये आपको मुहूर्त अहोरात्र दिन रात्रि सबका ज्ञान होता है ना? तो इनका ज्ञान होता है और ये ज्ञान होने पर भी क्या है कि वास्तविक पदार्थ है वास्त ये वास्तविक पदार्थ ये नहीं है तो इसलिए वास्तविक पदार्थ न होने से इनको क्या कहा गया वास्तविक पदार्थ नहीं है किंतु शब्द ज्ञान की महिमा ऐसी ज्ञात होने वाले शब्द ज्ञान की महिमा से ज्ञात होने वाले शब्द ज्ञान ज्ञानानुपात ही लग गया, शब्द ज्ञान की महिमा से ज्ञात होने वाले और लेकिन सा, सामान्य मनुष्य इनको क्या समझते हैं? वास्तविक समझते हैं ना वास्तविक समझते हैं, तो उसको बताते हैं लौकिका नाम लौकिका नाम का अर्थ व्युस्थित नाम व्युस्थित दर्शन नाम का अर्थ है की दृष्टि वाले चंचल दृष्टि वाले कौन है संसारी प्राणी ये संसारी मनुष्यों को वस्तु स्वरूप एवं भाषते वास्तविक जैसा प्रतीक होता है वास्तविक जैसा प्रतीक होता है वास्तविक जैसा कौन प्रतीत होता है और मूर्त और रात्रि रूप काल पंक्ति को दोबारा लगाएंगे सा खलू एम अलंकार में है मूर्त तथा और रात्रादि रूप काल वास्तविक सत्ता से रहित वास्तविक सत्ता से रहित है तथा बुद्धि में निर्मित होता है या बुद्धि में स्थित होता है वह शब्द ज्ञान की महिमा से ज्ञात होने वाला है इसकी महिमा से शब्द ज्ञान की महिमा से ज्ञात होने वाला है पहले शब्द का ज्ञान होता है उसके बाद में अर्थ का ज्ञान होता है शब्द ज्ञान के पश्चात क्या होता है तो शब्द ही नहीं, नहीं समझेगा तो अर्थ का गोद होगा इसलिए शब्द ज्ञान महात्म शब्द ज्ञान की महिमा से ज्ञात होने वाला है कौन ज्ञात होने वाला है यहाँ पर शब्द ज्ञान की महिमा ऐसी ज्ञात होने वाला है तथा संसारी मनुष्यों को वस्तु स्वरूप की वास्तविक जैसा ज्ञात है सांसारिक मनुष्यों को मतलब जो विचार न करने वाले हैं ये सांसारिक मनुष्यों को वास्तविक जैसा होता है लग गया क्षण छान, क्षण तो वस्तु परिता क्षण तो वास्तविक होता है क्षण कैसा होता है वास्तविक होता है और वह क्रमावलंबी क्रम का आश्रय होता है क्रम का एक क्षण के बाद द्वितीय क्षण और फिर क्षण चतुर्थ क्षण इस प्रकार किसका क्रम चलता है क्षण का क्रम किसका तो क्रम का आश्रय कौन हुआ क्षण क्रम का आश्रय क्षण हुआ जिसका क्रम होगा वही क्रम का आश्रय होगा तो बताते हैं तू क्षण वस्तु परिता किंतु क्षण वास्तविक होता है और क्रमावलंबी से क्रम का आश्रय होता है क्रम का आश्रय कौन होता है और क्रमश क्षण और क्रम क्या होता है क्षणों का क्षणों का अव्योधान रूप आनन्तर है ना और क्षणों का अव्यवधान क्रम है या क्षणों की निरंतरता क्रम है क्षणों की क्षणों का अव्य क्षणों का अव्यवहित होना क्रम है अथवा क्षणों की निरंतरता क्रम है लगाएंगे तो कालविदा विदा योगिना तम काला इतिहाते काल को जानने वाले योगीगण गण क्षणों की निरंतरता को काल कहते हैं लग गया तम से क्या लेना है कि क्षणों की निरंतरता काल को जानने वाले योगीगण गण क्षणों की निरंतरता तम लेना है क्षणों की निरंतरता को काल ऐसा कहते हैं दो क्षण एक साथ हो सकते हैं वो बताते हैं चार दो क्षण न साहब होता और दो क्षण साथ नहीं होते हैं दो क्षण साथ नहीं।, नहीं होते हैं जब दो क्षण साथ नहीं होते हैं तो उन दोनों का क्रम साथ में हो सकता है अच्छा क्रमश योग सब वो हो असम यहाँ सब वो है ना सब वो करते हैं कि मतलब यहाँ पर साफ होने वाले दो क्षण साथ हो सकते हैं ऐसा लगाना द्वयो साथ हो कि साथ होने वाले दो क्षणों का क्रम नहीं हो सकता है साथ होने वाले दो क्षणों का क्रम ये शब्द अनुवाद लगाइए फिर समझा देंगे द्वयो साथ हो कि साथ होने वाले दो क्षणों का क्रम नहीं हो सकता है जो असम्भवाद क्योंकि वैसा होना ही असंभव है वैसा होना ही कैसा होना दो क्षणों का दो क्षणों का समाह दो क्षणों का समूह या दो क्षणों का साथ ना संभव तो तो है पंक्ति लगाएंगे और कहा गया अच्छा क्रमश ना दो है ना और साथ होने वाले दो क्षणों का क्रम नहीं हो सकता है साथ होने वाले दो क्षणों का क्रम नहीं हो सकता है क्योंकि दो क्षणों का साथ होना ही संभव नहीं है दो क्षणों का साथ होना ही संभव नहीं है पूर्व उत्तर भावना पूर्व क्षण से आगे आने वाले क्षण का उत्तर भावना क्षण से पूर्व क्षण से उत्तर होने वाले क्षण का जो आनातर है आनातर का क्या अर्थ है अभाव है पूर्व क्षण से उत्तर आने वाले क्षण के व्यवधान का जो अभाव है या पूर्व क्षण से उत्तर आने वाले क्षण की जो निरंतरता है वह क्रम है समी जाएगी पूर्व क्षण से उत्तर आने वाले क्षण की जो निरंतरता है वह क्या है क्रम है तस्मात करते उस कारण है, वर्तमान एवं एक क्षण की एक तस्मात एकाए क्षण वर्तमान एक ही क्षण वर्तमान रहता है एक ही क्षण वर्तमान रहता है पूर्वोत्तर क्षण न संति मतलब पूर्वोत्तर क्षण वर्तमान न संति पूर्व क्षण और उत्तर क्षण वर्तमान नहीं रहते है तस्मात ना सम्मात तस्मात कारणास्ती पूर्वोत्तर क्षणा नाम समाहरा पूर्वोत्तर क्षणों का समाह नहीं होता है मतलब क्षणों का समूह नहीं होता है फिर ये भूत तो भूत भावीना क्षण किंतु जो भूत भावी क्षण है भूत मतलब अतीत क्षण और भावी मतलब आगामी क्षण किंतु तो जो बीते हुए तथा आगे आने वाले क्षण हैं लगे की पंक्ति किन्तु तो जो भूत भावी क्षण मतलब बीते हुए और आगे आने वाले क्षण है उनको क्या कहना चाहिए परिणाम व्याख्या उनको परिणाम कहना चाहिए मतलब अतीत आदि आती लक्षण परिणाम से संबंधित कहना चाहिए अतीत लक्षण परिणाम अनागत लक्षण परिणाम ऐसा आया था ना इसे ध्यान देना कि मिट्टी से पहले क्या होगा पिंड होगा फिर क्या होगा घट होगा अच्छा। तो जिस समय क्या है पिंड है जिस समय क्या है पिंड है उस समय क्या है कि उस समय जिस समय मिट्टी पिंड रूप है उस समय उसमें घट है घट है तो या उस समय का ये घटतव नहीं है जिस समय पिंडत्व है उस समय घटत नहीं है तो घटत उस समय कैसा है अनागत लक्षण परिणाम है उस समय घटत कैसा है और पिंड है तो घटत कैसा हुआ अनागत लक्षण परिणाम और उसमें समय पिंडत्व कैसा हो जाएगा पिंड रहते समय वर्तमान लक्षण परिणाम और घट बनने पर पिंडत्व कैसा हो जाएगा अतीत लक्षण परिणाम हो जाएगा है ना अवघटित हो जाएगा वर्तमान लक्षण परिणाम हो जाएगा ऐसे पहले आए थे धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम ऐसे आए थे ना तो यहाँ पर पंक्ति लगाइए जो भूत भावी क्षण हैदिते है ना उन्हें अतीतादी लक्षण परिणामों से संबद्ध कहना चाहिए अतीतादी लक्षण परिणामों से संबद्ध कहना चाहिए ध्यान देंगे जिस समय पिंड के बाद में घट बन गया उस समय पिंड कैसा हुआ अतीत लक्षण हुआ ना हाँ तो उस समय अतीत लक्षण परिणाम से सम्बद्ध कौन हो गया अतीत अतीत लक्षण परिणाम से संबद्ध कौन होगा और जिस समय पिंड है उस समय घट तु नहीं हुआ है ना तो घट उस समय कैसा होगा अनागत लक्षण परिणाम तो उसमें अनागत लक्षण परिणाम होगा तो भावी क्षण अनागत क्षण किससे संबद्ध होगा अनागत लक्षण परिणाम से सम्बद्ध अरागत क्षण भावी क्षण अरागत लक्षण परिणाम से संबंध होगा और भूत क्षण किससे संबंध होगा अतीत लक्षण परिणाम से संबंध होगा किंतु जो भूत भावी क्षण है उन्हें अतीत आदि लक्षण परिणामों से संबद्ध जानना चाहिए या संबंधित जानना चाहिए तेन कर देव वैसा होने से एक ही क्या है एकेन लोका एक क्षणेन कृष्णो लो का परिणामम अनुभवी एक क्षण में संपूर्ण लोक परिणाम को प्राप्त करता है या एक क्षण के द्वारा संपूर्ण लोक परिणाम को प्राप्त करता है ध्यान देना नूतन वस्तु प्राचीन हो जाती है क्यों प्राचीन हो जाती है क्योंकि उसका परिणाम होता रहता है तो परिणाम एक साथ होता है या क्रमशः चलता है क्रमशः परिणाम चलता रहता है बौद्ध मत में वस्तु क्षणिक है वैदिक मत में वस्तु क्षणिक नहीं है वस्तु तो स्थायी है वस्तु क्या है वस्तु स्थायी है उसमें क्या है की विकार प्रति क्षण परिवर्तन प्रतीक्षण होता है वस्तु का नहीं होता बुद्ध बद में वस्तु क्षणिक है मतलब प्रत्येक क्षण वस्तु उत्पन्न और विनष्ट होती है यहाँ वैदिक सिद्धांत में वस्तु क्षणिक नहीं है बल्कि उसका परिणाम प्रति प्रतीक्षण चलता है परिणाम क्षणिक है अंतरराष्ट्रीय में ऐसा होने से एक क्षण के द्वारा संपूर्ण लोक परिणाम को प्राप्त करता है एक क्षण में संपूर्ण लोक परिणाम को प्राप्त करता है प्रतिक्षण परिणाम चलता है ना तो वही है तक्षण उपारूढ़ तक्षण उपारूढ़ अर्थ हो जाएगा कि उस क्षण में विद्यमान या एक क्षण में विद्यमान क्षण लेना एक क्षण एक ना एक क्षण में विद्यमान खलु वाक्य अलंकार में अमीश लेना घटाधि एक क्षण में विद्यमान ये घटादी धर्म होते हैं घटादी धर्म या घटादी पदार्थ किसमें विद्यमान होते हैं एक क्षण में एक क्षण में विद्यमान होते हैं और क्षण समूह तो वास्तविक नहीं है बताए ना कि ये क्या है कि घटाधि पदार्थ धर्म करते पदार्थ घटादी पदार्थ एक क्षण में विद्यमान होते हैं सूत्र में क्या आया है क्षण तटक्रमयोग तो उसको समझाते हैं क्षण और उसके क्रम में संयम करने से तयोह साक्षात्म क्षण और उनके क्रम का साक्षात्कार होता है क्षण में संयम करें और क्षण के क्रम में संयम करें तो इन दोनों का साक्षात्कार होता है किसका किसका ततश और वैसा होने से क्षण और क्षण के क्रम संयम करने से इन दोनों का साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार होने से विवेकजन ज्ञान प्रादुर्भवत विवेक ज्ञान प्रादु उत्पन्न होता है मोक्ष का साधन सांक सिद्धांत में माना जाता है जिसको अन्य साक्षाती को विवेक को तो विवेक ख्या अलग है विवेक ज्ञान अलग है आया है ना विवेक ज्ञान क्या है सभी को युगपद विषय करता है सभी को हाँ मतलब एक के साथ स्थिति है जो इसको विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है की क्षण में विद्यमान सभी को पदार्थों को जान लेता है इतना ही ओम पूर्ण बोलिए पूरा पूरा मदद के लिए आपसे मदद